थ कचनो चारथम भरती आयुवैन सुखम बलम योच वसत जीवे दूसलो समित तो हम जीवत शेय शीलबि योज वसतम जीव कु नीर्ह जीवित सेय वी मरमटोदल योच वसत जीव अपस उजयपय ह जीवति से पसतु हुयसत जीवे आपसम अमत पदम् एकाह जीवित शेय पसतो अमत पदम योच्य वसत जीवे आपस ध्म जीवित धम्ममु धमूतम ऑस्कर वाइल्ड की एक छोटी सी कहानी एक आदमी मरा जिंदगी में लोग जो करना चाहते हैं सब करके मरा बड़ा पद बहुत धन सुंदर स्त्रियां जो भी मनुष्य की आकांक्षाएं हैं सभी को पूरी करके मरा परमात्मा के सामने न्यायालय में उपस्थित किया गया स्वभाव था परमात्मा नाराज था उसने कहा बहुत पाप किए तुमने तुम्हारे पास अपने किए गए पापों के लिए कोई उत्तर है उस आदमी ने कहा जो मैं करना चाहता था वह नहीं किया और उत्तरदायी मैं किसी के प्रति नहीं हूं परमात्मा थोड़ा चौंका उसने कहा तुम हिंसा किए हत्या किए खून किए उस आदमी ने कहा निश्चित तुमने धर्म के लिए लोगों की जानें ली तुमने दभिचार किया बलात्कार किए उस आदमी ने कहा निश्चित थी लेकिन उस आदमी के चेहरे पर सिकन भी न थी न अपराध का कोई भाव था न कोई चिंता थी परमात्मा थोड़ा बेचैन होने लगा अपराधी बहुत आए थे ये कुछ नए ढंग का आदमी था परमात्मा कहा जानते हो तुम्हारा ये बार बार कहना कि हां निश्चित ही मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा वो आदमी ने कहा तुम भेज ना सकोगे क्योंकि मैं जहां भी रहा नर्क ही रहा अब तुम मुझे कहा भेजोगे मैंने नर्क के सिवाय कभी कुछ जाना ही नहीं अब तुम और कहा भेजोगे जहां नर्क हो सकता है अब तो परमात्मा के चेहरे पर पसीना झलकाया कुछ सूझा ना उसे। अब तक के सारे निर्णय अब तक की लंबी सनातन से चली आती हुई घटनाएं कोई काम ना पड़ी कोई फाइल सार्थक ना मालूम हुई उसने कहा गबराहट में कि फिर मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा वो आदमी ने कहा यह भी ना हो सकेगा परमात्मा ने कहा तुम आखिर हो कौन मेरे ऊपर कौन है जो मुझे रोक सके तो मैं स्वर्ग भेजने उस आदमी ने कहा मैं हूं क्योंकि मैं सुख की कल्पना ही नहीं कर सकता और हर सुख को दुख में बदलने में मैं इतना निष्णार्थ हो गया तुम मुझे स्वर्ग ना भेज सकोगे तुम भेजोगे मैं नरक बना लूंगा मैंने सुख का स्वप्न भी नहीं देखा सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ तुम मुझे स्वर्ग कैसे भेजो और कहते हैं मामला वहीं अटका है परमात्मा सोच रहा है उस आदमी को कहां भेजे नर्क भेज नहीं सकता क्योंकि नर्क में वो रहा ही है स्वर्ग भेज नहीं सकता क्योंकि स्वर्ग भेजने का उपाय नहीं इस कहानी को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना ये किसी और आदमी की कहानी नहीं सभी आदमियों की कहानी तुम वहीं भेजे जा सकते हो जहां तुम जाना चाहते हो और अगर सुख की तुम्हारे जीवन में स्वप्न की भी क्षमता खो गई है तो तुम्हें कोई भी स्वर्ग नहीं दे सकता स्वर्ग कोई दान नहीं स्वर्ग किसी के अनुग्रह से नहीं मिलेगा अर्जित करना होगा सुख भी सीखना पड़ता है सुख का स्वाद भी सीखना पड़ता है और अगर तुम स्वाद को न जानो तो सुख पड़ा रहेगा तुम्हारी थाली में तुम उसे चखना सकोगे तुम उसे अपना खून मांस मजा ना बना सकोगे वो तुम्हारी रक्त की धार में न बह सकेगा वो तुम्हारे जीवन की रस न बनेगी और दुख भी तुम्हारा जीवन का ढंग है तुम्हारे हाथ में जो पड़ जाता है तुम दुख में बदल देते हो जो देखते हैं दूर और गहरा उनसे अगर पूछो जागे हुओं से पूछो तो वो कहेंगे सुख और दुख होते ही नहीं तुम ही हो वही घटना सुख बन जाती है किसी के हाथ में वही घटना दुख बन जाती है कोई उसी घटना को दुर्भाग्य बना लेता है कोई उसी को सौभाग्य बना लेता है सारी बात तुम पर निर्भर है तुम अत्यंतिक निर्णायक हो परमात्मा भी तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकता नरक नहीं भेज सकता तुम जहाँ होना चाहते हो वहीं हो और वहीं रहोगे तुम्हारी स्वतंत्रता अंतिम है तुम अपने मालिक हो बुद्ध का इस बात पर गहन कमजोर है कि तुम अपने मालिक हो कोई और मालिक नहीं इसलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की उन्होंने कहा बात ही क्या उठानी आदमी अत्यंत आत्यंतिक रूप से जब खुद ही निर्णायक है तो परमात्मा को छोड़ दो परमात्मा को बीच में लाने से भ्रम बढ़ सकता है भ्रम इस बात का कि चलो मैं गलती करूंगा तो वो क्षमा कर देगा चलो मैं बुल चूक करूंगा तो वो राहत पे लगा देगा इस बुल चूक करने में सुविधा मिल सकती है परमात्मा की आड़ में कहीं ऐसा ना हो तुम अपने को बदलने के उपाय छोड़ दो तो बुद्ध ने कोई आड़ ही नहीं दी बुद्ध ने कहा कोई आड़ की जरूरत नहीं क्योंकि अंत तो परमात्मा भी तुम्हारे विपरीत कुछ ना कर सकेगा हो तो भी कुछ ना कर सकेगा और जब तुम ही करने वाले हो तुम ही निर्णायक हो तो यह परमात्मा शब्द कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेईमानियों को तुम्हारी धोखाधड़ियों को छिपाने का आधार बन जाए इसे हटा ही दो बुद्ध का सारा जोश तुम पर है, मनुष्य पर है। बुद्ध का धर्म मनुष्य केंद्रित धर्म है उसमें परमात्मा की कोई भी जगह इसका ये अर्थ नहीं है कि बुद्ध के धर्म में परमात्मा का आविर्भाव नहीं होता होता है लेकिन मनुष्य से होता है परमात्मा कहीं दूर आकाश में बैठा हुआ किसी सिंहासन पर तो नहीं मनुष्य के हृदय से ही उठती है वो सुगंध दूर आकाश को व्याप्त कर लेती और धर्मों का परमात्मा अवतरित होता है हिंदू कहते हैं अवतार बुद्ध का परमात्मा अवतरित नहीं होता ऊपर से नीचे नहीं आता ऊर्द्व गमित होता है नीचे से ऊपर जाता है ज्योति की तरह वर्षा की तरह नहीं वर्षा ऊपर से नीचे गिरती है आगजिला और लकड़ियों ऊपर की तरफ भागती तो बुद्ध कहते हैं जहां चैतन्य की ज्योति जलने लगी वहां परमात्मा प्रकट होने लगता है तुम जब पूरे जल जाओगे जब तुम्हारे भीतर सारा कचरा कूड़ा जल जाएगा तुम खाली सुकुंदन हो जाओगे एक शुद्ध लपट रह जाओगे जीवन चेतना की बोध की प्रकाश की तुम ही परमात्मा हुए अभी तुम जो हो उसके कारण भी तुम ही हो कल तक तुम जो थे उसके कारण भी तुम ही थे कल भी तुम जो होगे उसके कारण भी तुम ही हो इस बात को ख्याल में ले लेना ये आधारभूत है बुद्ध के साथ बचने का उपाय नहीं लुका छिपी न चलेगी बुद्ध ने आदमी को वहां पकड़ा है जहां आदमी सदियों से धोखा देता रहा है बुद्ध ने मनुष्य को छिपने की कोई ओट नहीं छोड़ी इसलिए बुद्ध का साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार है बुद्ध को समझने लेना अपने को समझ लेना है बुद्ध के साथ पूजा न चलेगी प्रार्थना न चलेगी बुद्ध के साथ दीक्षा पात्र न चलेगा बुद्ध के साथ तो आत्म आत्मक्रांति रूपांतरण खुद को बदलने का दुस्साहस पहला सूत्र जो अभिवादनशील है और जो सदा वृक्षों की सेवा करने वाला है उसकी चार बातें धर्म बढ़ती है आसू आयु वर्ण सुख और बल एक एक शब्द समझना होगा क्योंकि बुद्ध जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो वैसा ही नहीं है जैसा और उन्हें किया है शब्द तो वही है लेकिन बुद्ध ने उन पर अर्थों की बड़ी नई कलमें लगाई जो अभिवादनशील है बुद्ध ने अभिवादन करने को तो कोई भी नहीं छोड़ा परमात्मा है नहीं ऐसे तो कोई चरण नहीं है जहां सिर झुकाना हो लेकिन फिर भी सिर झुकाने की कला को स्वीकार किया इसलिए बात जरा सूक्ष्म हो जाती स्थूल पैर हो तो सिर झुकाना बड़ा आसान एक बार भरोसा कर लिया कि परमात्मा है पैर से झुक गए झुकना सहज हो जाता है पैर हो तो बुद्ध कहते हैं पैर तो यहां कोई भी नहीं यहां कोई नहीं है जिसके सामने झुको लेकिन झुकने की कलामत भूल जाना इसलिए बात जरा सूक्ष्म और नाजुक हो जाती गहरी समझ होगी तो ही पकड़ में आएगी स्थूल बुद्धि की भी पकड़ में आ जाता है कि ये पैर छूने योग्य है क्योंकि इनसे पाने योग्य कुछ है तो छूना भी व्यवसाय हो जाता है मंदिर में जाके लोग झुक लेते हैं परमात्मा के चरणों में पानी की आकांक्षा है कुछ इन चरणों से मिल सकेगी इन चरणों के प्रसाद से मिल सकेगी ये झुकना ना हुआ सौदा हुआ ये तुम परमात्मा का भी उपयोग करने चले गए ये प्रार्थना नहीं हुई इसे तुम प्रार्थना मत कहना यह तो परमात्मा को भी साधन बना लेना हुआ तुमने कभी ऐसी प्रार्थना की है जिसमें कुछ ना मांगा हो अगर नहीं तो फिर प्रार्थना की ही नहीं भक्ति भक्तिशास्त्र कहता है प्रार्थना करना मांगना मत नहीं तो प्रार्थना खंडित हो जाएगी बुद्ध एक कदम और आगे ले जाते वो कहते हैं प्रार्थना भी करना मांगना भी मत और कोई है भी नहीं जिससे तुम मांग सको इसलिए मांगोगे तो तुम कोरे आकाश में अपने से ही बातें कर रहे हो इसलिए मांगना सिर्फ तुम्हारे अज्ञान की सूचना होगी मगर अभिवादन झुकने की कला विनम्रता समर्पित होने का भाव ये बहुमूल्य बुद्ध ने जोर परमात्मा से हटा दिया तुम पर ला दिया अभिवादन तुम्हें करना है कृतज्ञता ज्ञापन तुम्हें करना है अनुग्रह का भाव तुम्हें करना है कोई वहां है स्वीकार करने वाला या नहीं नमस्कार तुम्हें करनी है कोई वहां है नमन योग्य नहीं इस व्यर्थ चिंता ना मत पड़ो क्योंकि नमस्कार ही वरदान तुम झुके इसमें ही पालिया कोई देता नहीं है झुकने से मिलता है वहां कोई दाता नहीं बैठा है कि तुम झुकोगे ज्यादा झुकोगे तो ज्यादा देगा कम झुकोगे तो कम देगा दिन रात झुकते रहोगे तो देता ही चला जाएगा जो न झुकेंगे उनको सजा देगा जो बिपरी चलेंगे उनको नरक में डाल देगा ऐसा वहां कोई भी नहीं तुम्हारे झुकने से ही मिलता है झुकने में ही मिलता है झुकना ही मिलना है इसलिए बात बिल्कुल आंतरिक है तुम्हारी है आत्मगत है अकड़े खोया झुके पाया अकड़ से खोया झुकने से पाया न किसी ने छीना न किसी ने दिया परमात्मा को ऐसा बुद्ध ने हटा दिया मंदिर नहीं मिटाया परमात्मा को हटा दिया इसे थोड़ा समझो मंदिर को तो बनाए रखा परमात्मा की मौजूदगी भी बाधा थी मंदिर पूरा खाली ना हो पाता परमात्मा की मौजूदगी के कारण तुम झुकते भी थे तो स्वार्थ आ जाता था परमात्मा की मौजूदगी के कारण तुम जितना नहीं झुकना चाहते थे कभी कभी अतिशय कर जाते थे उतना भी झुक जाते थे धोखा आ जाता था परमात्मा की मौजूदगी तुम्हें बिल्कुल नितांत अकेला ना होने देती थी तुम पूरे पूरे स्वयं न हो पाते थे कभी तुमने ख्याल किया दूसरे की मौजूदगी कभी अकेला नहीं होने देती तुम अपने स्नान ग्रह में स्नान कर रहे हो अचानक तुम्हें ख्याल आ जाए कोई चाबी के छेद से झाकर आ सब बदल गया एक क्षण में सब बदल गया अब तुम वही नहीं हो जो क्षण भर पहले थे क्षण भर पहले दर्पण के सामने मुंह बिछका रहे थे बचपन आया लौट गए थे पीछे खुश थे गीत गुनगुना रहे थे लाख कहते हैं लोग तुमसे गीत गुनगुना तुम कहते हो गला नहीं स्नान ग्रह में भूल जाते हो सभी गुनगुनाने गुन लगते स्नान ग्रह में न गुनगुनाने गुन वाला आदमी खोजना मुश्किल सभी वहां गायक हो जाते तुम ऐसे काम कर लेते हो कि अगर तुम भी अपने को पकड़ लो करते हुए तो शर्मा जाओ मगर कोई झांकता है चाबी के छेद गया तुम तो वही न रहे जो क्षण भर पहले थे मौजूदगी ने तुम्हें झूठा कर दिया। बुद्ध कहते हैं परमात्मा की मौजूदगी तुम्हें सच्चा ही तुम उसको तो चाबी के छेद से झांकने की जरूरत नहीं वो तो सभी जगह मौजूद है। तुम नहा रहे हो वो खड़े तुम कुछ भी करो उनसे तुम बच के ना चाह सकोगे वो तुम्हें स्थान ना देंगे वो तुम्हें चारों घेर लेंगे तुम बंधे बंधे हो जाओगे तो बुद्ध ने कहा परमात्मा से मुक्त हो जाना मोक्ष का पहला कदम तभी तुम्हारी इस सहजता प्रगट होगी तभी तुम सहज स्फूर्त होगे कोई नहीं है तुम ही हो निर्णायक नियंता मालिक इसे तुम स्वच्छता मत समझ लेना क्योंकि इसी के साथ आता है परम दायित्व क्योंकि फिर तुम्हारे ऊपर जो भी बीत रहा है उसके जिम्मेवार भी तुम ही हो दुख पाया तुम ही ने बोया होगा नरक आया तुमने ही निमंत्रण भेजा होगा अंधेरे ने घेर लिया है तुमने ही रचा होगा तुमने ही सजाया होगा मांगा होगा किसी आज्ञान के क्षण आ गया है मांगने और आने में समय का फासला रहा होगा लेकिन बिना तुम्हारे मांगे कुछ भी नहीं आता फसल तुम वही काटते हो जिसके तुम बीज बोते हो स्वच्छता नहीं है स्वतंत्रता है लेकिन स्वतंत्रता परम दायित्व है अब तुम किसी और पर बोझ न रख सकोगे भगवान को मानने वाला तो बोझ रख सकता है वो कहता है तूने दिया तूने ऐसा करवाया हम क्या करें वो तो अपनी घटसी को परमात्मा के कंधों पर रखने की उसे सुविधा है बुद्ध के पास ये उपाय नहीं गटसी तुम्हारी है तो कंधा भी तुम्हारा है उतारनी है तो जिस तरह बनाई है उसी तरह उतारनी होगी जिस तरह बीज बोए उसी तरह काटने भी होंगे एक ही बीज को दग्ध करना होगा तभी तुम्हारे भीतर मुक्ति का प्रकाश होगा जो अभिवादनशील है इसलिए बुद्ध कहते हैं अभिवादन योग्य तो कोई भी नहीं लेकिन फिर भी अभिवादनशील तो रहना कठिन होगा लेकिन अगर समझोगे बारीक है बहुत फूल जैसा नहीं सुगंध जैसा है फूल को तो पकड़ भी लो मुट्ठी में बांध भी लो परमात्मा को मानने वाले की बातें फूल जैसी हैं सुंदर मुट्ठी में बांधी जा सकती है बुद्ध की बातें फूल से मुक्त हो गई सुबह जैसी अब तुम मुट्ठी भी न बांध सकोगे अब बात बड़ी बारीक हो गई अब सीमाएं हट गई सब असीम हो गई अभिवादनशील है जो उसे बुद्ध चरित्र का पहला चरण मानते बुद्ध के पास जो जाता दीक्षा लेने ले। कहता बुद्धम शरणम गच्छानी संघम शरणम गच्छा धम्मम शरणम गच्छाने किसी ने बुद्ध को पूछा कि आप तो कहते हैं अभिवादन योग कोई भी नहीं फिर कौन के प्रति लोग आकर कहते हैं बुद्ध के शरण जाता तो बुद्ध ने कहा बुद्ध का अर्थ ही वही है जिसने जान लिया कि मैं नहीं सुनने के प्रति शरण जा मैं सिर्फ बहाना मैं नहीं रहूंगा तब भी ये पाठ जारी रहेगा मेरे होने न होने से इसमें कोई फर्क न पड़ेगा मैं था मैं नहीं था इससे कोई अंतर नहीं पड़ता ये बुद्ध पुरुष की शरण नहीं जाते बुद्धत्व की शरण जाते बोधी की शरण जाते खोस की शरण जाते जागरण की शरण जाते स्मृति की शरण जाते मैं तो बहाना हूं सुगंध आई हो और तुम्हें कठिन हो जाए कहां अभिवादन करो तो फूल को अभिवादन कर दो बाकी सुगंध तो मुक्त हो गई है फूल चला भी जाए तो भी सुगंध इस आकाश में व्याप्त रहेगी बुद्ध आते हैं जाते हैं बुद्धों की सुबास्तु सदा बनी रहती है जिनके पास देखने की क्षमता होती अनुभव करने की क्षमता होती उनके लिए बुद्ध कभी मिटते नहीं और जिनकी आंखें अंधी हैं काम बहरे हैं उनके सामने भी साकार बुद्ध की प्रतिमा खड़ी होती तो भी उन्हें कुछ दिखाई पड़ता नहीं जो अभिवादनशील है जो सदा वृक्षों की सेवा करने वाला है वृक्षों की कहा यह आदमी परमात्मा से मुक्त होने की बात करता है कहा कहता है वृक्षों की सेवा वृक्ष बुद्ध के लिए प्रतीक है जीवन का विकास का हरियालतन का की था गति का बुद्ध के मरने के 500 वर्ष तक बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं बनाएगी क्योंकि बुद्ध ने कहा जरूरत क्या है? मैं जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान को उपलब्ध हुआ था उसी की पूजा कर ले इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा चली 500 वर्षों तक बुद्ध के मंदिर बने उनमें सिर्फ बोधि वृक्ष का प्रतीक बना देते थे काफी था वृक्ष जीवन का प्रतीक है बुद्ध ने कहा बजाय परमात्मा के चरणों में झुकने के क्योंकि परमात्मा के चरणों में झुकना बड़ा आसान है इतनी महिमापूर्ण घटना के चरणों में झुक के तुम भी महिमावान हो जाते तुमने ख्याल किया परमात्मा के चरणों में झुकने में भी हो सकता है अहंकार मजा लेता हम कोई साधारण किसी के चरणों में थोड़ी झुक रहे परमात्मा के चरणों में झुक रहे ये राम के चरण ये कृष्ण के चरण और हम झुकने वाले हम भी कुछ छोटे ना रहे वृक्षों के चरणों में झुकना ये बात ही कुछ बेबूझ हो जाती बुद्ध ये कह रहे हैं झुकना ही हो तो छोटों के चरणों में झुकना बुद्ध ये कह रहे हैं झुकना ही हो तो ऐसे चरणों में झुकना कि कहीं झुकने में से ही अहंकार ना निकलने लगे अब वृक्ष के चरणों में झुक के क्या अहंकार निकलेगा लोग हंसे भला <laughs> लोग कहें क्या कर रहे हो मखोल भला उड़ाई जाए लेकिन कहा संभालोगे अहंकार को अहंकार तो सहारे चाहता है अहंकार आकाश की तरफ देखता है वृक्षों के चरणों में झुकने का अर्थ पृथ्वी के चरणों में झुकना वहां जहां वृक्ष की जड़ें मूल की तरफ झुकना फूल की तरफ नहीं परमात्मा तो आखिरी फूल है अगर हम जीवन को गौर से देखें तो वृक्ष जीवन की पहली झलक परमात्मा आखिरी वृक्ष में पहली बार जीवन गतिमान हुआ है परमात्मा अंतिम आरोह तुम अंतिम की तरफ मत झुकना तुम प्रथम की तरफ झुकना क्योंकि यात्रा पहले ही कदम से होती है अंतिम कदम से नहीं मंजिल भूलो उसकी कोई फिक्र नहीं पहले कदम को संभाल लो बड़ी सौंदर्य की का प्रतीक है द्रक्ष का मौन का ताजगी का नएपन का अतीत के बोझ को नहीं ढोता प्रतिपल नया है छाया का शीतलता का विश्राम का देता चला जाता है दान का तुम तो मारो पत्थर भी तो भी फल ही दे देता है इसलिए बुद्ध ने बड़ी बेबूज सी बात कही अभिवादनशील है और वृक्षों की सेवा करने वाला है उसकी चार बातें बढ़ती ये चार बातें समझने जैसी आयु वर्ण सुख और बल कोई बड़ी बातें नहीं मालूम होती ये भी कोई बात हुई बुद्ध के मुंह पर शोभा भी नहीं देती आयु बढ़ा के भी क्या होगा वर्ण बढ़ने से क्या होगा शूद्र न हुए ब्राह्मण हुए क्या फर्क पड़ेगा सुख सुख तो सब सांसारिक और बल शक्ति वो तो अहंकार का ही परिपोषण करेगी नहीं बुद्ध का अर्थ समझना होगा आगे के सूत्र साफ हो जाएंगे तब ख्याल में आ जाएगा बुद्ध कहते हैं आयु का संबंध समय की लंबाई से नहीं गहराई से तुम साल जियो ये सवाल नहीं तुम एक क्षण ध्यान में जी लो बस आयु बढ़ी अमृत का स्वाद लगा सौ साल भी जियो तो सपने में ही जीते हो वो जीना वास्तविक आयु नहीं है आयु का भ्रम जैसे कोई रात सपना देखे और सपने में हजार साल जिए सुबह जाप के पाए हाथ खाली के खाली क्या सुबह कहेगा रात बड़ी लंबी आयु पाई सपने में गमाई। लंबी हो कि छोटी क्या फर्क पड़ता है आयु को बुद्ध कहते हैं ध्यान पूर्वक एक क्षण भी उपलब्ध हो जाए तो ध्यान से समय के पार जाने का द्वार खुलता है जिसे हम आयु कहते हैं वो समय की लंबाई है जिसे बुद्ध आयु कहते हैं वो शाश्वत में छलांग वहा कोई समय नहीं समय के नीचे उतर जाना है समय से गहरे उतर जाना जैसे सागर की छाती पर लहरे हैं तुम डुबकी लगा लो लहरों के नीचे उतर गए ऐसी समय की लहरें हैं सनातन शास्व की छाती पर तुम डुबकी लगा लो तुम गहरे उतर गए वहां है असली आयु वहा बुद्ध पुरुष जीते वन से बुद्ध का अर्थ साधारण हिंदू वर्ण व्यवस्था से नहीं बुद्ध ने कहा है ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जान ले शूद्र वही जो शरीर को ही सब मान के जी तो बुद्ध ने कहा है शूद्र सभी पैदा होते हैं ब्राह्मण कभी कभी कोई बन पाता है पैदा तो सभी शूद्र होते शूद्र होना स्वाभाविक है ब्राह्मण के घर में भी जो पैदा होता है वो भी शूद्र ही पैदा होता है लेकिन शूद्र के घर में भी कोई अगर स्वयं के ज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो ब्राह्मण हो जाता है तो बुद्ध का वर्ण क्रांति का है बुद्ध कहते हैं जिसने अभिवादन सीखा जिसने झुकना सीखा जिसने जीवन के मूल पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए उसके जीवन में उतरता है शाश्वत के पीछे पीछे ही शुद्धता विलीन हो जाती जैसे प्रकाश के आने पर छाया अंधेरा खो जाता है वैसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाता है क्योंकि ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है शास्वत यानी ब्रह्म फिर सुख है तुमने जिस सुख कहा वो नाम मात्र को है पीछे तो दुख ही छिपा है ऊपर ऊपर सुख लिखा है भीतर भीतर दुख छिपा है बुद्ध सुख से कहते हैं जो प्रथम में सुख मध्य में सुख अंत में सुख जो कहीं से भी चखो तो सुख जिसे कैसे ही उल्टो पलटो तो सुख जिसको तुम कुछ भी करो तो सुख जापान में बुद्ध का महान सन्यासी भक्त हुआ बोध धर्म उसकी प्रतिमा पूजी जाती है जापान में उसका नाम है दारुमा तुमने दारूमा की जापानी गुड़ियां देखी होंगी उन गुड़ियों की खूबी यह है कि उनको फेंको कैसा ही वो हमेशा पालथी मार के बैठ जाती उनकी पालथी वजनी अंदर शीशा भरा है उनको फेंको उल्टा सीधा लुड़का कुछ भी करो कोई उपाय नहीं दारूमा हमेशा अपनी पालथी मार के बुद्ध की भांति बैठ जाती इसको बुद्ध सुख कहते तुम कुछ भी करो उल्टा करो सीधा करो ऐसा वैसा यहां से चखो वहां से चखो तुम उसे सुख ही पाओगे जो प्रथम में मध्य में अंत में सुख है जिन सुख जाना है वो प्रथम तो सुख मालूम होते मालूम हुए भी नहीं कि जहर फैला स्वाद लिया भी नहीं था कि तिक्तता आने लगी हाथ बढ़ा ही नहीं था कि कांटे चुभने लगे ये सुख नहीं ये तो ऐसा ही है जैसे मछली को पकड़ने के लिए हम कांटे में आटा लगाते कोई आटा खिलाने को थोड़ी मछलियों को बांध के बंसी में बैठा हुआ है आटे में कांटा छिपाया हुआ है मछली कांटा नहीं खाएगी आटा खाएगी लेकिन जो बंसी लगा के बैठा है उसकी नजर कांटे पर है जिनको तुमने सुख कहा है उनके भीतर कांटे छिपे फंसोगे तुम कांटे में जाओगे आटे की आशा में हजार हजार अनुभव के बाद भी हम सीखते नहीं जहा जहाँ सुख दिखाई पड़ता फिर दौड़ जाते फिर कहीं आटा दिखाई पड़ा चली मछली सब अनुभव को विसरा के सब भूल के पहले भी ऐसा ही हुआ था लेकिन आशा बड़ी अद्भुत है आशा से बड़ी कोई शराब नहीं आशा कहती कौन जाने इस बार वैसा ना हो आटा ही आटा हो एक बार कांटा था हजार बार कांटा था लेकिन एक हजार एक ही बार हो सकता है कांटा न हो अब तक बहुत दुख पाया इससे ये तो सिद्ध नहीं होता आगे भी दुख होगा एक और प्रयास करके देख ले बस आशा ऐसे ही एक प्रयास के सहारे जीती। तुम फिर फिर वही भूलें करते हो तुम फिर फिर उसी चाक में भरमते हो और आशा तुम्हें भरमाए चली जाती बुद्ध कहते हैं सुख उस घटना को जो शाश्वत और ब्रह्म के अनुभव से उपलब्ध होती और बल बल जब तुम अत्यंत निराकार हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर से बल प्रवाहित होता है जब तुम बांस की पोंगड़ी बन जाते हो तब तुम्हारे भीतर से अनंत की धारा प्रवाहित होने लगती तब तुम सिर्फ द्वार होते हो बल तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अंश का क्या बल खंड का क्या बल अखंड का ही बल हो सकता है बूंद का क्या बल सागर का ही हो सकता है जब बूंद अपने को सागर में खो देती विराट के साथ एक हो जाती तो बलवान होती बुद्ध कहते हैं तुम जब तक अपने को पकड़े रहोगे निर्बल रहोगे जैसे ही छोड़ा बलवान हुए ये बल हमारा साधारण पद प्रतिष्ठा तलवार धन तिजोड़ी का बल नहीं ये बल सुनने का बल है मिटने से उपलब्ध होता है यीशु ने कहा है जो अपने को बचाएंगे खो जाएंगे जो अपने को खो देंगे केवल वही बचते उसी बल की बात हो रही है जिंदगी जिससे इबारत है तो वो जीत कहां यूं तो कहने के तईम कहिए कि हां जीते ऐसे कहे चले जाते हैं कि हां जीते अगर जिंदगी जिसको कहें जिंदगी वो कहां है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती जिंदा होके भी हम मरे मरे से न बल है न सुख है न ब्राह्मणत्व है ना शास्वत की कोई झलक है सब तरफ से मौत ने घेरा इसे तुम जिंदगी कहे चले जाते हो प्रतिपल गवाए चले जाते हो और इसको तुम विकास कहे चले जाते हो हर सुख दुख बनता जाता है हर स्वर्ग की आशा नरक में परिवर्तित होती जाती है। फिर भी तुम कहे चले जाते हो कि जिंदगी है जिंदगी जिससे इबारत हो तो वो जीत कहिए तो कि हाँ जीते ऐसा किसको धोखा दे रहे हो जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये धोखा अपने को है उसी दिन क्रांति की शुरुआत होती सूत्रपात होता है और ध्यान रखना जिस ऊर्जा से नरक बनता है उसी ऊर्जा से स्वर्ग भी बनता है और जिस ऊर्जा से तुम्हारे जीवन में अंधकार आता है उसी ऊर्जा से प्रकाश भी आता है क्योंकि वे भिन्न नहीं सिर्फ तुम्हारे देखने का ढंग बदलने की बात है जहा घृणा करती है वास जहाँ शक्ति की अनुभुज प्यास जहां न मानव पर विश्वास उसी हृदय में उसी हृदय में उसी हृदय में वही वही जग की व्याकुलता का केंद्र जहां से तुम्हारे भीतर अनबुझ प्यास उठती है शक्ति की और तुम दौड़ पड़ते हो धन पाने पद पाने वहीं से उसी केंद्र से समझ के साथ जब ये दौड़ उठती है तो तुम पद पाने नहीं परम पद पाने चलते हो तब तुम धन जो बाहर है उसे पाने नहीं धन जो भीतर है उसे पाने चलते हो तब तुम जिस जिंदगी का अंत आज नहीं कल कब्र में हो जाएगा उस जिंदगी पर समय व्यय नहीं करते तुम उस अमृत की खोज में लग जाते हो जिसका कोई अंत नहीं पर आत्मी स्थगित किए चला जाता है ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें इन बातों का स्मरण न आता हो नहीं इतना ना समझ भी मैंने नहीं देखा कि जिसको इन बातों का स्मरण ना आता हो लेकिन तुम कहते हो कल बस कल कर लूंगा था यही रोग मेरा दिन गुजर गए बेहाय, क्या हाथ आया तुम कहते हो कल बात तो जस्ती मेरे पास लोग आ जाते कहते हैं बात जस्ती अभी समय नहीं आया समय कब आएगा तुमने कुछ इंतजाम किया कहीं ऐसा ना हो कि मौत पहले आ जाए समय पर तुम्हारा कोई बस है तुम मौत को अटका सकोगी थोड़ी देर के पहले मेरे समय को आ जाने दे फिर तू आ जाना अगर तुम मौत को ना टाल पाओगे तो कृपा करके कुछ और मत टालो जिंदगी को तो तुम टाले चले जाते हो मौत को तुम टाल ना पाओगे तुम किसी धोखा दे रहे हुँ? लेकिन कल इतना करीब लगता है कि लगा अब आया अब आया आता कभी नहीं कल इतना पास मालूम होता है कि सोए की कल हुआ लेकिन कभी हुआ आज तक हुआ जो आज है वो भी कल कल ही था कल छोड़ा था आज के लिए आज छोड़ोगे कल के लिए ऐसा छोड़ते ही चले जाओगे क्रांति इस तरह की वंचना से मरती दुशील और असमाहित होकर सौ साल जीने की अपेक्षा सिलवंत और ध्यानी का एक दिन का जीना भी श्रेष्ठ है दुराचरण में असमाहित होकर और दुराचरण में असमाहित कोई होगा ही लोग मेरे पास आते हैं वो पूछते हैं मन में बड़ी अशांति है कोई उपाय उनसे पूछता हूं पहले फिक्र करो अशांति है क्यों क्योंकि अशांति कारण नहीं है कार्य है अशांति बीज नहीं है फल है बीज खोजो तुम जरूर कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिससे अशांति पैदा हो रही तुम जरूर ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे अशांति पैदा हो रही उसे तो तुम करते जाना चाहते हो और अशांति से भी बचना चाहते हो ये असंभव है जिससे एक तेज दौड़ रहा है छाती हाँपने लगी वो कहता है छाती हाँ पे ऐसी कोई तरकीब बता दीजिए लेकिन दौड़ जारी रखना चाहता है, है तो तो हाँ इसीलिए पूछते हैं ताकि ठीक से दौड़ सके मेरे पास राजनेता आ जाते हैं वो कहते मन में बड़ी अशांति रात नींद नहीं आती मैं कहता हूं कि राजनीतिक और नींद आती है चमत्कार तुम्हें नहीं आती ये स्वाभाविक है अब या तो राजनीति छोड़ दो या नींद को जाने दो अक्सर तो वो नींद ही छोड़ने को राजी होते हैं वो कहते हैं कि फिर अब थोड़ा सा तो फासला रह गया पहुंचे पहुंचे हैं उपमंत्री हो गए हैं मंत्री हुए जाते हैं या मंत्री हो गए हैं तो मुख्यमंत्री होने की बात है अब थोड़े दिन और सही इतना भूले भटके थोड़े दिन और सही लेकिन कभी कोई जान के भूला भटका है ऐसा आदमी दोहरे धोखा दे रहा वो ये कह रहा हम समझ भी गए कि ये सब भूल चूक है लेकिन फिर भी अपनी मौत से कर रहे मौत से कभी किसी ने आग में हाथ डाला है समझे कि रुक जाता है दुस्सील और असामाह होकर सौ साल जीने की अपेक्षा जीना कहां है जहां चित्र तनावों से भरा हो जहा चैन ना हो जहा चैन की बांसुरी कभी बजी ना हो जहां कोई शीतल आंतरिक छाया ना हो जहां विश्राम कर सको यहाँ दो घड़ी सिर टिका के लेट सको ऐसा कोई स्थल सरण स्थल ना हो तो तुम सौ साल जियो ये ऐसे ही है जैसे कोई सौ साल एक डिग्री बुखार में जी ये कोई जीना हुआ इससे तो मर जाना भी शांति होती, कम से कम विश्राम तो होता ये तो एक पीड़ा हुई ये तो एक नरक हुआ समय की लंबाई से जीने का कोई संबंध नहीं शांति की गहराई से जीने का संबंध है उसी को बुद्ध आयु कहते शीलवंत और ध्यानी का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है किस बुद्ध सीलवान कहते सील का, चरित्र का बड़ा अपशोषण हुआ है। सील के नाम पर चरित्र के नाम पर लोगों को बड़े झूठे पाखंड सिखाए गए अक्सर होता है जब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होती है तो उसकी आड़ में धोखाधड़ी चल पड़ती है जितने परम ज्ञानी हुए सभी ने सील के गुणगान गाए, स्वभावता शील का सिक्का चल पड़ा समाज समाज के ठेकेदार पंडित पुरोहित उन्होंने भी सील का नकली सिक्का गढ़ लिया जब सील की इतनी चर्चा चली और सारे बुद्ध पुरुषों ने सील की बात कही तो स्वभाव था नकली सिक्के भी चल गए नकली सिक्के तभी चलते हैं जब असली सिक्के में कोई बल हो तुमने नकली सिक्कों के नकली सिक्के तो नहीं देखे असली सिक्कों के ही नकली सिक्के चलते हैं। जो नोट चलता ही ना हो उसका कोई नकल करके भी क्या करेगा जो दवा खुद ही ना दिखती हो असली ना बिकती हो उसकी नकली कोई क्या तैयार करेगा नकली तो सिर्फ इतनी खबर देती है वो असली के प्रति सम्मान वो असली की प्रशंसा है नकली का होना सील की बुद्धों ने बात की लेकिन उनका सील से प्रयोजन बिल्कुल अलग है और जब तुम्हारे समाज के ठेकेदार मंदिर मस्जिदों के ठेकेदार शील और चरित्र की बात करते हैं उनका मतलब बिल्कुल और ही है शब्द तो वही उपयोग करते हैं, लेकिन पीछे उनके अर्थ बिल्कुल अलग है बुद्ध कहते हैं सील उस जीवन की व्यवस्था को जो तुम्हारे आंतरिक ध्यान से उपजे इसलिए शील और ज्ञानी एक साथ उपयोग किया है कहीं चूक ना हो जाए जो सील तुम्हारे ध्यान के साथ रगा पगा हो जिस शील में ध्यान की गंध हो जिस ध्यान में शील की गंध हो जो शील एक तरफ से शील हो दूसरी तरफ से ध्यान हो एक ही सिक्के के दो पहलू हो एक तरफ शील दूसरी तरफ ध्यान तो ही सार्थक है अन्य चरित्र धोखा हो जाता है पाखंड हो जाता है चरित्र दो तरह से निर्मित हो सकता है बाहर से आरोपित अंतर से अविर्भूत लोग कहते हैं ऐसा चरित्र चाहिए और तुम पर थोप देते ये चरित्र झूठा है तुम करोगे भी बेमन से करोगे तुम करोगे भी करना भी न चाहोगे करने से पीड़ा होगी ना करने से भी पीड़ा होगी तुम अड़चन में पड़ोगे अगर ये तुम्हारी अपनी अंतरदृष्टि नहीं है तो तुम करके भी पछताओगे क्योंकि तुम्हारा मन कुछ और करना चाहता था तुम शराब पीना चाहते थे तुम मधुशाला जाने को आतुर थे लेकिन पैर ना जा सके बीच में मस्जिद खड़ी थी मंदिर खड़ा था पंडित पुजारी खड़े थे तुम इतनी हिम्मत भी न जुटा पाए कि मधुशाला जा सकते तुम लौट पड़े मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे करना तो था कुछ समय तो भरना था किसी से मन को तो उलझाना था कहीं पूजा की पाठ किया प्रार्थना लेकिन सब झूठा होगा सब ऊपर ऊपर होगा कागजी होगा भीतर मन मधुशाला के ही सपने देखेगा न जाओगे मधुशाला तो पछताओगे कि जो करने का मन था वो न कर पाए ये कुंठा घेरेगी तुम दबे दबे अनुभव करोगे तुम्हारा जीवन बोझरूप हो जाएगा और अगर तुम गए तो मधुशाला में बैठ के भी तुम सुख न पाओगे क्योंकि तब अपराध पकड़ेगा कि ये मैंने क्या किया बुरा किया मंदिर को त्याग के मधुशाला है पुजारी की न सुनी साधु की न सुनी ज्ञानी की न सुनी तब तुम्हारे मन में कांटा चूहेगा तुम कुछ भी करो झूठा चरित्र दुख देगा ऐसा करो पक्ष में या वैसा करो विपक्ष में झूठे चरित्र ने सुख जाना ही नहीं फिर कैसा चरित्र सुख जानता है जो तुम्हारे भीतर तुम्हारी समझ तुम्हारी अंतरदृष्टि से निकलता है करो वही जो तेरे मन का ब्रह्म कहे और किसी की बातों पर कुछ ध्यान ना दो मुंह बिचकाए लोग अगर तो मत देखो बचती हो तालियां अगर तो कान ना दो चरित्र बड़ी क्रांतिकारी घटना हुआ तो उल्टा है समाज में तुम अक्सर जो नकुंसक हैं कमजोर हैं उनको चरित्रवान पाओगे हिम्मत ना जुटा पाए जाना तो मधुशाला था मंदिर बीच में आ रहा था प्रतिष्ठा गांव पे लग जाती हिम्मत ना जुटा पाए जाना तो वैसा तक था लेकिन रामायण बीच में खड़ी थी मर्यादा बीच में खड़ी थी जाना कहीं था गए कहीं चाहते थे पूर्व पहुंचे पश्चिम कमजोरी के कारण तुम अपने समाज में जिन लोगों को चरित्रवान समझते हो जरा गौर से देखना कहीं उनका चरित्र उनकी कायरता तो नहीं मैंने तो ऐसा सौ में निन्यानबे मौकों पर देखा कि जिनको तुम चरित्रवान कहते हो वो कायर उनमें चरित्रहीन होने की हिम्मत नहीं तो उन्होंने चरित्र का चोगा ओढ़ लिया है वो कहते हैं हम चरित्रहीन होना ही नहीं चाहते लेकिन उनके भीतर वही कीड़ा काटता रहता है अक्सर मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं दूसरे चरित्रहीन हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, फलफूल रहे हैं। और हम जैसा शास्त्र में कहा है वैसे ही कर रहे हैं कोई आसानी दिखाई पड़ती कोई सफलता नहीं मिलती चरित्रवान और ऐसी बात कहेगा निश्चित ही ये चरित्रवान भी अपने चरित्र के द्वारा वही पाना चाहता है जो चरित्रहीनों ने चरित्रहीनता के द्वारा पा लिया मगर यह चरित्र भी बचाना चाहता है ये वैशाली भी जाना चाहता है शोभा यात्रा में बैठकर लोग फूल मालाएं चढ़ाए और वैशाली पहुंच जाए तो जो कुट पिट के पहुंचे हैं वैश्याल उनसे इसके मन में ईर्षा है पहुंचना तो इसे भी वही था मंजिल तो इसकी भी वही थी हिम्मत ना जुटा पाए कमजोर चरित्रवान नहीं हो सकता जो चरित्रहीन भी नहीं हो सका वो चरित्रवान कैसे हो सके इसे मुझे फिर से दोहराने दो जो चरित्रहीन भी होने की हिम्मत ना जुटा पाया वो चरित्रवान होने का साहस कैसे जुटा पाया चरित्र क्या चरित्रहीनता से भी गया बीता चरित्र तो महाऊर्जा है करो वही जो तेरे मन का ब्रह्म कहे और किसी की बातों पर कुछ ध्यान न दो मुंह बिछकाएं लोग अगर तो मत देखो बचती हों तालियां अगर तो कान न दो और तब संघर्ष से घर्षण से भूल चूक से गिरने उठने से भटकने से फिर राह पर आने से तुम्हारे भीतर निखार आता है तुम पकते हो अनुभव पकाते बस जो भी करो बोधपूर्वक करना ध्यान पूर्वक करना जो भी करो निरीक्षण करते हुए करना सजग भाव से करना वही ध्यान का अर्थ है तो कोई भी तुम्हें भटका ना पाएगा आज नहीं कल तुम्हारे भीतर उस सील की गंध उठेगी जो किसी के द्वारा आरोपित नहीं जिसे तुमने अर्जित किया जो तुम्हारी संपदा है जिसके तुम मालिक हो जो तुम्हारी अपनी अंतर्दृष्टि का तुम्हारे वाह जीवन में फैलाव और विस्तार है वो तुम्हें आभा मंडल की तरह घेरे रहेगा नर का भूषण विजय नहीं केवल चरित्र उज्जवल है लेकिन उज्ज्वल चरित्र का अर्थ दूसरों की व्याख्या नहीं को दूसरे उज्जवल चरित्र कहते हैं इससे कोई संबंध नहीं उज्जवल चरित्र का अर्थ है ध्यान के उजाले में पाया गया अपने बोध से पाया गया फिर दुनिया चाहे तुम्हें चरित्रहीन कहे बहुत बार ऐसा हुआ है दुनिया ने जिन्हें चरित्रहीन कहा समय ने बताया वे चरित्रवान थे और दुनिया जिन्हें चरित्रवान मानती रही वे तो कहा खो गए धूल में कहा मिट गए उनका कुछ पता नहीं जीसस को लोगों ने चरित्रहीन कहा जीसस से बड़े चरित्रवान व्यक्ति को तुम खोज सकोगे लेकिन चरित्रहीन कहा न केवल कहा बल्कि उनकी अदालतों ने पाया कि वो चरित्रहीन है फांसी लगा दी सुखरात को जहर दिया क्योंकि अदालत ने तय किया कि वो चरित्रहीन अदालत ने जो जुर्म लगाया सुक्रात तो उस पर एक था कि न केवल वो खुद चरित्रहीन है वो दूसरों को भी चरित्रहीनता के लिए उकसाता है यही तो जुर्म मुझपे भी लगता है लेकिन जिन्होंने जुर्म लगाया था वो कहां खो गए उनका नाम भी किसी को याद नहीं सुकरात का चरित्र रोज रोज उज्ज्वल होता गया जैस जैसे जैसे आदमी की समझ बढ़ी वैसे वैसे अनुभव में आया कि आदमी जो कह रहा था ये समाज की धारणाओं के विपरीत था लेकिन जीवन की आंतरिक अवस्था के विपरीत नहीं था समाज चरित्रहीन है इसलिए जब भी तुम्हारे बीच कोई चरित्रवान व्यक्ति पैदा होगा समाज अर्चन अनुभव करता है समाज को बेचैनी शुरू होती समाज ऐसा चरित्र चाहता है जो समाज की चरित्रहीनता में व्याघात उत्पन्न ना करे ऐसा चरित्र चाहता है जो बस ऊपर ऊपर हो जिससे कोई अड़चन जीवन की व्यवस्था में ढांचे में ना आए गहरा चरित्र समाज नहीं चाहता समाज चाहता है चरित्र की बात करो समाज कहता है सत्य अहिंसा प्रेम की बात करो उपदेश तो लेकिन सच्चे बनने की चेष्टा ही मत करना नहीं तो सारा समाज विपरीत हो जाएगा बाप अपने बेटे से कहता है सच बोलो फिर कोई आया है मेहमान घर घर के बाहर खड़ा है और बाप बेटे से कहता कह दो घर में नहीं और वो बेटा कहता सच बोलू तब अर्चन शुरू होती ये बेटा दुश्मन जैसा मालूम पड़ेगा जब ये कहेगा सच बोलू और अगर ये बेटा जाके कह दे कि पिताजी भीतर हैं और उन्होंने कहा कि घर पर नहीं तो समझ समझना आएगा कि सच बाप चाहता भी नहीं था कि सच बोलो वो तो ये कह रहा था कि अपने बेटों को भी ये सिखा देना कि सच बोलो बोलता कौन देखो ये सिखाने की बातें हैं ये सामाजिक रीति रिवाज औपचारिकता है सच बोलने ही मत लगना सच बोलने की बात करते रहना इससे झूठ बोलने में सुविधा होती सच की चर्चा करो एक हाथ सच की बात करता रहे दूसरे हाथ से जेब काट लो बेईमानी करने के लिए ईमानदारी का थोड़ा सा धुआं तो पैदा करना जरूरी है। असल में अगर तुम साफ साफ बेईमान हो जाओ तो तुम बेईमानी ना कर सकोगे कैसे करोगे अगर तुम सबसे कह दो कि मैं झूठ बोलता हूं तो तुम सच्ची हो गए अब और कैसे झूठ बोलोगे अगर तुम लोगों से कह दो कि मैं चोर हूं और चोरी करो कैसे चोरी कर पाओगे तुम तो अचोरी की दशा में यात्रा शुरू हो गई तुम्हारी अगर चोरी करनी है तो शोरगुल मचाना की चोरी पाप है डंका बजाना की चोरी पाप है इतने जोर से बजाना कि कोई यह तो सोच ही ना सके कि तुम और चोरी कर सकते हो इतने शोरगुल मचाने वाला आदमी चोरी करेगा कभी नहीं जिनकी तुम चोरी करोगे वो भी यह भरोसा ना कर सकेंगे कि यह आदमी और चोरी करेगा तो चोर को अगर समझ हो तो वो अचौरी की शिक्षा देता है झूठे को अगर थोड़ी अकल होती तो वो सच का शास्त्र फैलाता है उसी के सहारे झूठ चलता है झूठ के पास अपने पैर नहीं उसको सच के पैर उधार लेने पड़ते बेईमानी के पास अपना बल नहीं उसे ईमानदारी की आत्मा उधार लेनी पड़ती है अधर्म खुद नहीं चल सकता पंगू है उसे धर्म के कंधे पे बैठना पड़ता है इसलिए तो मंदिरों के गहराई में तुम खोजोगे तो धर्म को ऊपर अधर्म को भीतर पाओगे पाखंड जी सकता है तभी जब वो घोषणा करता रहे कि पाखंड नहीं हूं मैं यही है सत्य प्रचार जारी रहे सदियों का प्रचार झूठ को सच जैसा बताने लगता है चरित्र का अर्थ है किसी के द्वारा थोपी गई धारणाओं का अंधानुकरण नहीं अपनी ही आंख से परखे गए मार्गों का अनुसरण जहां भुजा का पंथ एक हो अन्य पंथ चिंतन का सम्यक रूप नहीं खुलता उस दिधाग्रस्त जीवन का तुम्हारा हाथ कुछ करे तुम्हारा मन कुछ करे तो तुम दुविधा में रहोगे तुम्हारा सम्यक रूप कभी खुलना सकेगा तुम जो करो वही तुम्हारा भीतर का मन भी कहे तुम जो कहो वही तुम करो भी। तुम्हारे भीतर एक समस्वरता हो सम यानी सील। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुशील और असमाहित जो आदमी सील को छोड़ेगा उसके भीतर की समता समाहितता सामंजस्य संगीत समन्वय हो जाएगा सील समाहित समाधिस्त उससे भीतर सब शांत हो जाएगा समता हो जाएगी सम्यप हो जाएगा और 100 साल अशांत जीने की बजाय सीलवंत और ज्ञानी का एक क्षण का जीना भी श्रेष्ठ है आलसी और अनुधनी होकर साल जीने की अपेक्षा दृढ़ उद्धमशील का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है आलसी और अनुधनी होकर आलस्य का अर्थ क्या है आलस्य का अर्थ जीवन तो मिला लेकिन हम उपयोग नहीं करेंगे सुबह हुई लेकिन उठेंगे नहीं सुबह का अर्थ उठो बोर हुई रात गई पक्षी भी जाग गए जिनको तुम पशु कहते हो निंदा से वो भी उठ गए वृक्षों ने भी आंखें खोल फूल सूरज की खोज पर निकल पड़े सब तरफ जीवन उठा तुम पड़े हो तुम ये कह रहे हो कि भगवान तूने मार क्यों ना डाला तू मार ही डालता तो अच्छा था हम उठने को तैयार ही नहीं तुम में और कब्र में पड़े आदमी में फर्क क्या है आलस्य का अर्थ है तुम जीवन का अवसर खो रहे हो जहाँ ऊर्जा बहनी चाहिए जहां ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए जहां ऊर्जा नृत्यवान होनी चाहिए वहां तुम बैठे हो सुस्त का मुर्दे की भांति जहाँ प्रेम की तरंग उठनी थी वहां तुम उदास बैठे रहे धूल चढ़े जहाँ तुम्हारा चित्त का दर्पण चमकना था जीवन का प्रतिफलन होता वहां तुम पड़े रहे एक कोने में अपने को अपने ही हाथ से अस्वीकार किए आलस्य का अर्थ है जीवन अवसर देता तुम खोते जीवन बुलाता तुम सुनते नहीं जीवन आवाहन देता तुम बहरे रह जाते जीवन हजार हजार तरफ से चोटें करता उठो तुम ऐसे जड़ कि चोटों को धीरे धीरे पी जाते अभ्यस्त हो जाते रहते अपनी जगह आलसी और अनधुनी होकर सौ साल जीने की अपेक्षा फिर फायदा क्या आलस्य है क्रमिक आत्मघात मरना ही हो एकदम से मर जाओ ये धीरे धीरे का मरना क्या ये आहिस्ता आहिस्ता मरना क्या जीना हो भबक कर जी लो की एक बहुत विचारशील महिला रोजा लग्जम्बर्ग का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि अगर जीना हो मसाल को दोनों तरफ से जलाकर कर जीना अगर जीना हो अगर न जीना हो तुम्हारी मर्जी मच मसाल को जलाओ ही मत अगर दूसरे भी आग लगा जाएं तो धुआं फेंकते रहो जरा गौर से अपनी मसाले देखना धुआं ही धुआं निकलता रहता लपट का पता ही नहीं चलता लेकिन जहां भी धुआं है वहां लपट छिपी जरा हिम्मत जुटाओ जरा खोजो धुआ खबर दे रहा है आप धुआं ही धुआं उठाते रहोगे जिंदगी में फिर सुख न पाया आनंद न पाया रस न पाया शिकायत किसकी आलसी अनुधुनी होकर सौ साल जीने की अपेक्षा दृढ़ उद्धमशील का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ बुद्ध पुरुष की तरह एक क्षण जिलाना भी श्रेष्ठ हजारों साल बुद्धियों की भांति जीने की बजाय एक क्षण की प्रज्वलित चेतना सब झलका जाती एक क्षण का प्रज्वलित बोर्ड सारे जगत को खोल जाता सारे रहस्य उगाड़ जाता सब पर्दे उठा जाता सब घूंगट हटा जाता सब जो मिलना चाहिए एक क्षण में मिल सकता है तुम्हारी त्वरा चाहिए बहुत शेष है बहुत शेष है बहुत शेष है हम मत भूले हमत अपना गुणगान करें। जिस घर को चुने सागर की लहरें दौड़ रही हैं, आओ उस घर के मालिक से कुछ पहचान करें। ऐसा सोच के मत बैठे रहना कि बहुत शेष है बहुत शेष है बहुत शेष है बहुत जल्दी क्या है ऐसा सोच सोच के आलस्य को मत सजाते संवारते रहना जिस घर को छूने सागर की लहरें दौड़ रही जरा गौर से देखो सागर की लहरों को कितनी उतंग कितनी उतावली कितनी प्यासी है कैसी भागदौड़ मची, कैसी प्रतिस्पर्धा है जिस घर को छूने सागर की लहरें दौड़ रही आओ उस घर के मालिक से कुछ पहचान करें और तुम्हें मौका मिला है मनुष्य होने का घर से ही नहीं घर के मालिक से पहचान हो सकती सागर तो किनारों को छू के लौट जाएंगी किनारे का राजा अपरिचित रह जाएगा सागर तो घर की दीवानों को छू के लौट जाएंगी तो भी इतनी उतावली तुम घर के मालिक से पहचान कर सकते थे लेकिन तुम्हारे चैतन्य के सागर की लहरें उठती तो उदाम वेग चाहिए त्रा चाहिए ऐसे धीमे धीमे टिमटिमाते टिमटिमाते जीना क्यों भवक दोनों ओर से जले मसान उसको ही बुद्ध जीवन कहते तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती लंबाई समाप्त हो जाती गहराई शुरू होती तब तुम ऐसे एक लहर से दूसरी लहर पर नहीं जाते एक लहर से सीधे सागर की गहराई में जाते उत्पत्ति और विनाश का दर्शन किए बिना 100 साल जीने की अपेक्षा उत्पत्ति और विनाश के दर्शन का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है तुम्हें यही पता नहीं कहां से आते हो, कहा जाते हो कौन है फिर भी तुम किस मुंह से कहते हो जीवित हो और इससे बड़ी बेहोशी क्या होगी और सोयापन क्या होगा मीन में और जागरण में और फर्क क्या होगा न पता कहां से आते न पता कहां जाते न पता क्यों हैं, क्या हैं, किस लिए हैं? कि कैसे तुम लकड़ी के एक टुकड़े की तरह नदी में बहे चले जाते हो न कोई गंतव्य है न कोई दिशा है न कोई बोध है थपेड़ों पर, परिस्थितियां जहां ले जाती तुम एक दुर्घटना और दुर्घटना के ऊपर उठना साधना है पश्चिम में एक शब्द जोर से प्रचलित होता जा रहा है एक्सीडेंटल मैन दुर्घनात्मक आदमी आदमी एक दुर्घटना दुर मालूम होता है ऐसा लगता है चीजें घट रही घटती जाती कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है सन्निपात जैसा मालूम होता है कुछ कारण नहीं दिखाई पड़ता कुछ आकस्मिक संयोग मिल जाते हैं कुछ हो जाता है फिर तुम छिटक जाते हो फिर कुछ संयोग मिल जाते हैं फिर हो जाता है भीतरी कोई जैसे समस्वरता नहीं है जीवन में ऐसी समझो कि गुलाब का पौधा है चमेली के पास लगा था चमेली का फूल खिलाया पौधा गुलाब का था चमेली के पास लगा था नकल में पड़ गया चमेली का फूल खिलाया अब मुश्किल हुई खड़ी ये चमेली का फूल गंभीन होगा क्योंकि गंध तो गुलाब की हो सकती थी ये चमेली का फूल छाती पे बोझ होगा ये फूल हो ही नहीं सकता पत्थर होगा क्योंकि फूल का तो मतलब यह है कि प्राण भीतर फूल जाए खिल जाए प्रफुल्लित तो हो जाए भीतर की नियति तो अधूरी रह गई अध तो कुछ का कुछ हो गया दुर्घटना का अर्थ है जो तुम होने को हो वो तो नहीं हो पाते कुछ का कुछ हो जाते हो जैसा मैं लोगों को देखता हूं किसी को भी उस जगह नहीं पाता जहां उन्हें होना चाहिए लोग असंगत स्थितियों में बैठे एक मित्र दस दिन पहले वापस इंग्लैंड गए संस्थ हुए दात के डॉक्टर हैं दस साल से दात के डॉक्टर हैं छोड़ना चाहते हैं परेशान है, है संगीतज्ञ होने की धुन थी सदा से अब संगीतज और दांत का डॉक्टर कोई लेना देना नहीं दांतों की कटकटाहट सुनी है संगीत सुना कर मैंने पूछा दस साल बोली सोचने में ही दात का डॉक्टर भी नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि तो मन वहां लगता नहीं करता हूं दिन भर मगर लगता है ये मैं क्यों समय खो रहा हूं ये जीवन गया ये दिन और गया ये एक दिन और जीता मौत और करीब आई जो हाथ वीणा को छूने चाहिए थे जो वीणा को छूने को आतुर है वो व्यर्थ लोगों की दांतों की सफाई करने में लगे दांत के डॉक्टर होने में कुछ बुराई नहीं लेकिन तुम्हारी नियति हो दुर्घटना ना हो क्योंकि तो जिसको दांत का डॉक्टर होना था वो अगर वीणा लेके बैठ जाए तो डालेगा उनका वीणा बादन लोगों के प्राणों में शांति न लाएगा घबराहट ले आएगा वो लोगों की शांति को नष्ट कर देगी, जिसको जो होना है वो वही हो लेकिन ये तो कैसे हमें उत्पत्ति का ही पता नहीं हम कैसे बनते हैं हम कैसे होते हैं हम कैसे बिखरते हैं ये तो हमें जब तक अपने स्वभाव से पहचान न होगी तब तक हम दुर्घटना ही रहेंगे बुद्ध कहते हैं उत्पत्ति और विनाश का दर्शन किए बिना सौ साल जीने की अपेक्षा उत्पत्ति और विनाश के दर्शन का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है जिसने ठीक से देख लिया कहा से आता हूं क्या है मेरा मेरा मूल स्रोत कहा जाता हूं क्या है मेरा गंतव्य तो कई बातें दिखाई पड़ जाएंगी एक बात तो ये दिखाई पड़ेगी कि शरीर पैदा होता है शरीर समाप्त हो जाता है क्या मेरे भीतर कुछ और है जो ना कभी पैदा होता न कभी समाप्त होता अगर शरीर को तुमने गौर से देख लिया तो तुम्हें उस सनातन का स्वर भी भीतर सुनाई पड़ने लगेगा जो न कभी शुरू हुआ और न कभी समाप्त होता अभी तो तुमने शरीर की मंजिल को अपनी मंजिल समझ रखा है वही दुर्घटना हो गई अभी तुमने आजीविका को जीवन समझ रखा है वही दुर्घटना हो गई जीवन कुछ और सिर्फ रोटी रोजी कमा लेना ही रोटी के ही सहारे कौन कब जी पाया है रोटी जरूरी है पर्याप्त नहीं बिना उसके न जी सकोगे लेकिन अगर उसी से जिए जीना न जीना बराबर है होल देवों से लगाई मनुष्य भी बनना न सीखा विश्व को वामन पगों से नापने की कामना है आदमी क्या से चाहने होना चाहता लेकिन वही नहीं हो पाता जो हो सकता था होल देवों से लगाई मनुष्य भी बनना न सीखा विश्व को वामन पगों से नापने की कामना है पहले तुम वही हो जाओ जो तुम हो सकते हो पहले अपनी नियति को पहचान लो पहले तुम वही हो जाओ जो तुम हो तुम्हारा होना ही तुम्हारा भाग्य उसकी पहचान के बिना इर्द गिर्द तुम कितने ही चक्कर काटो तुम दुर्घटना ही रहोगे कहा से बढ़ के पहुंचे हैं कहां तक इल्म फन साकी मगर आंसूदा इंसान का न तन साकी न मन साकी कितना ज्ञान बढ़ गया कितना इल्म कितना फन कितनी कला कितना विज्ञान लेकिन ना आदमी के तन को शांति है ना मन को शांति कहां से ब्रह्म के पहुंचे हैं कहां तक इल्म और इल्मन सा मगर आंसू इंसान का ना तन साकी ना मन साकी कहीं कुछ भूल हो रही स्वभाव से पहचान नहीं बैठ रही इल्म और फन किसी और मार्ग पर लिए जा रहे हैं आदमी कुछ और होने को बना था आदमी के भीतर कुछ और है जो उसे तृप्त करेगा उसकी प्यास को बुझाएगा और इल्म और फन कुछ और बताए जाते जरा ध्यान रखना, दुर्घटना इतने जोर से घट रही है घटती रही है कि बहुत संभावना है तुम भी धोखे में आ जाओ अक्सर ऐसा होता है लोग अनुकरण में लग जाते तुमने देखा किसी ने नया मकान बनाया बस तुम्हें जरूरत न थी छर पहले तक इस नए मकान की क्षण पहले तक तुमने स्वप्न भी ना देखा था इस मकान का क्षण पहले तक तुम्हें ख्याल भी न था कि अपने पास जो मकान है वो ठीक नहीं किसी और ने मकान बनाया बस अनुकरण पैदा हुआ चले तुम अब तुम भूल ही जाए कि इस मकान को बनाने में वर्षों लगेंगे ये जरूरत है तुम्हारी कि तुम सच में चाहते हो वर्ष इस पर खराब करने जैसे है इसे सोच के समझ के होश से तुम चुन रहे हो कि सिर्फ एक पागलपन ने एक जुनून ने पकड़ा कि पड़ोसी के पास है मेरे पास क्यों ना हो किसी के पास कार देख ली तुम बेचैन हो गए ध्यान रखना अनुकरण से जो चलेगा वो थपेड़ों में जिएगा वो समय को ऐसे ही गवा देगा तुम अपनी जरूरत को समझना अपने भीतर की आंतरिक जरूरत को पहचानना और अपने स्वभाव को देखना कि मेरे लिए क्या हितकर कर मेरी आंतरिक आकांक्षा अभी क्या है मैं क्या पाके सुखी हो सकूंगा तुम ये मत देखना कि दूसरे क्या पाके सुखी हो गए पहली तो बात वो सुखी हुए हैं या नहीं तुम तय नहीं कर सकते किसी के पास बड़ा मकान है इससे कोई सुखी हो गया है ऐसा मत सोच लेना छोटे मकान वाले तुमको भी सुखी समझ रहे हैं। किसी के पास बड़ी कार है इससे वो सुखी हो गया ऐसा मत समझ लेना सुख चेहरे पर वो दूसरे को दिखाने के लिए चेहरे बजारू उनका हम बाजार में काम लाते हैं घर पर रखते हैं। वो मुखोटी है। फिर दूसरी बात हो सकता है दूसरा सुखी हो गया हो उसके स्वभाव के साथ कुछ तालमेल बैठा हो लेकिन तुम्हारे स्वभाव के साथ तालमेल बैठेगा अपनी को शुद्ध शुद्ध पहचानना जरूरी है आदमी के लिए ताकि वो दुर्घटनाओं से बच जाए अन्यथा मैं अनेकों को देखता हूं वो सब दुर्घटनाओं में ग्रस्त जहां उन्हें जाना नहीं था चल पड़े पहुंच जाए तो परेशान होंगे क्योंकि तब पाएंगे अरे यहां तो कभी आना ही ना चाहता जहां पहुंच गए जहां पहुंचने के लिए जीवन भर जद्दोजैद की वहां पहुंच के पता चला कि ये तो अपनी मंजिल ही नहीं, अब लौटना भी मुश्किल हो गया लौटने का समय भी ना रहा सांझ हो गई अब तो रात घिरने लगी तब वो तड़सेंगे एक एक बहुमूल्य है स्वभाव से उसे कसते रहना दूसरों का अनुकरण करने का कुछ बुनियादी कारण और वो कारण यह है कि अपना ही अनुकरण करने में हमें आश्वस्तता नहीं मालूम होती पता नहीं ठीक हो कि ना हो दूसरों ने तो करके दिखा दिया है ये देखो महावीर पहुंच गए ये देखो बुद्ध पहुंच गए ये तो पहुंच गए इनका पहुंचना तो प्रमाणिक है अब हम चलेंगे अंधेरे में टटोलेंगे पता नहीं पहुंचे भटके बेहतर किसी के पीछे होले पीछे होने का कारण यह है कि तुम सोचते हो दूसरा पहुंच गया तो अब हम सिर्फ सहारा पकड़ के पहुंच जाएंगे लेकिन दूसरा अपने स्वभाव को पहुंचा तुम अपने स्वभाव को पहुंचना थे बुद्ध के पीछे चलोगे तो तुम भी वही पहुंच जाओगे जहां बुद्ध पहुंचे लेकिन बुद्ध के स्वभाव से उसका तालमेल था संगीत था समन्वय था तुम पहुंच भी बेचैन रहोगे इसलिए अनुकरण से कोई कभी नहीं पहुंचता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है मौलिक समझो सबसे करो अपनी और करने का है साहस रखो भूल से डरो मत जो भूल से डरा वो जल्दी ही अन्यायी बन जाता है अन्यायी बनने का मतलब ही यह है कि भूल करने की हम हिम्मत नहीं करते प्रकाश मेरे अग्रजों का है परंपरा का है पौड़ा है खरा है अंधकार मेरा है कच्चा है हरा है प्रकाश मेरे अग्रजों का है परंपरा का है पौड़ा है खरा है अंधकार मेरा है कच्चा है हरा है लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा अंधकार ही तुम्हारे काम आएगा दूसरों का उधार प्रकाश काम ना आएगा उधार प्रकाश अपने अंधकार से भी बदतर क्योंकि उससे तुम्हारे जीवन का कोई तालमेल ही ना बैठेगा तुम्हारी टोपी ही तुम्हारे सिर पे बैठेगी दूसरों के जूते काटेंगे कभी ढीले पड़ जाएंगे कभी छोटे पड़ जाएंगे तुम्हारे पैर का जूता तुम्ही को खोजना बनाना है तुम भीतर कुछ इतने अनूठे हो कि तुम जैसा न कभी कोई हुआ है न कभी कोई होगा इसलिए उधार कपड़े मत मांगना जीने की हिम्मत साहस रखना तो ही तुम दुर्घटना से बचोगे अन्यथा दुर्घटना सौ में निन्यानबे मौकों पर करीब करीब निश्चित सौ में कोई एकाध सौभाग्यशाली बच पाता जो बच जाता है वो बुद्धत्व को उपलब्ध होता है अमृत पद निर्वाण का दर्शन किए बिना सौ साल जीने की अपेक्षा अमृत पद का दर्शन कर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है जिसे हम जीवन कहते हैं क्षण है अभी है अभी गया अभी था अभी ना हुआ आभास की तरह चांद के प्रतिबिंब की तरह झील में जरा सी झील हिली चांद का प्रतिबिंब टूटा दिख रहा चांदी फैल गई अभी था अभी खो गया ये जो संसार है स्वप्न से ज्यादा नहीं क्षण भंगुर इसके साथ बहुत माया मोह में मत पड़ जाना क्योंकि तो तुम जब तक माया मोह बसा पाओगे ये बदल जाता है ये बेईमान है इसका विश्वास मत कर लेना इधर तुम घर बनाने को तैयार थे तब तक ही खिसक जाती तुम जब तक नाव बना के तैयार हुए नदी ही विदा हो जाती तुम्हारा और इस संसार का कभी मेल होगा क्योंकि ये पल पल भागा जाता, पल पल बदला जाता है जिसने संसार की क्षण भंगता देख ली उसके ही जीवन में निर्वाण का शाश्वत का स्मरण शुरू होता है विकसते मुरझाने को फूल उदय होता छिपने को चंद शून्य होने को भरते मेघ दीप जलता होने को मंद यहाँ किसका अनंत यौवन अरे अहिस्त्र छोटे जीवन छलकती जाती है दिन रैन लबालब तेरी प्याली मीत ज्योति होती जाती है छीन मौन होता जाता संगीत करो नैनों का उन्मिलन क्षणित है मतवाले जीवन आख को मिलकर देखो दिया चुकता जाता है। खोल के देखो, संगीत समाप्त होता जाता है। जरा गौर से चारों तरफ देखो यहां कुछ भी ठहरा हुआ नहीं सब बदला जा रहा है इस बदलते हुए प्रवाह में तुमने घर बनाने की सोची सराय तक बनाते तो ठीक था राज का विश्राम ठीक था सुबह चल पड़ना होगा रुक जाते पड़ाव समझते ठीक था समझदारी थी घर बनाने बैठ गए स्थाई घर बना रहे अस्थाई तत्वों से स्थाई घर बनाने की कामना की तो दुख पाओगे तो भरमोगे भटकोगे और निर्वाण का परमपर तुम्हारे ख्याल में भी न आएगा गुंचा चटका और आप पहुंची खिजा फसल गुल की थी फकत इतनी विसात इधर खिला भी नहीं फूल की आ गया पथ इतनी ही विसात है आदमी को तुमने खिलते देखा कली खिल कहा पाती कभी कभी खिलती तब तो हमें बुद्धों का स्मरण हजारों साल तक रखना पड़ता बुद्धों का मतलब है जिनकी कली खिली अधिक लोग तो कली की तरह ही मर जाते गुमजा छटका और आप पह पहुंची खिजा फुल की थी फकत इतनी विषात बस इतनी सी सीमा खिल भी ना पाए और मौत आ गई हंस भी ना पाए और आंसू गिराए, डोला उठा भी न था कि अर्थी उठ गई इसे गौर से जो देखता है पहचानता है समझता है धीरे धीरे पाता है यहां घर बनाने जैसा नहीं अमृत में घर बनाएंगे मरण धर्मा में क्या घर बनाना निर्वाण में घर बनाएंगे संसार में क्या घर बनाना यहाँ कुछ भी तो साथ देगा नहीं संगी साथी सब दो दिन के आश्वासन है सांत्वना है संतोष है कौन किसका साथी है राह पर मिल लिए थोड़ी देर साथ हो लिए, फिर राहें अलग हो जाती है फिर हम अलग हो जाते हैं कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक मर्तदम आंख को देखा है कि फिर जाती औरों की तो बात ही छोड़ दो अपनी ही आंख फिर जाती वही साथ नहीं देती कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक मरते वक्त देखा है मर्तदम आंख को देखा है फिर जाती है यहां सब खाली पुलाव यहाँ सब अपने का जाग यहां कोई अपना नहीं यहां कोई संगी साथी नहीं में साथ तो बुद्ध का वचन है अमृत पद जो कभी मरे ना जो मरण धर्मा नहीं अमृत पद का दर्शन किए बिना सौ साल जीने की अपेक्षा अमृत पद का दर्शन कर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है उत्तम धर्म का दर्शन किए बिना सौ साल जीने की अपेक्षा उत्तम धर्म का दर्शन कर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ उत्तम धर्म उस प्रक्रिया का नाम है जिससे अमृत उपलब्ध होता उत्तम धर्म उस विधि का नाम है जिससे तुम समय से हटके के शाश्वत के करीब आते उत्तम धर्म उस उसकीनिया का नाम है जिससे तुम दूसरों के आरोपित चरित्र से मुक्त होकर अपने सील के निकट आते उत्तम धर्म उस विज्ञान का नाम है जिससे तुम दुर्घटना से बचते और तुम्हारे जीवन में गंतव्य दिशा आती धर्म तो बहुत है। उत्तम धर्म एक है धर्म तो हिंदू है मुसलमान है ईसाई है जैन है बौद्ध है उत्तर धर्म उत्तम धर्म विशेषण शून्य उत्तम धर्म शास्त्र में नहीं स्वयं में उत्तम धर्म किसी दूसरे के सिखाए नहीं सीखा जाता अपने ही अनुभव अपने ही जीवन की कसौटी पर कस कस के पाया जाता है धर्म सीखा जा सकता है उत्तम धर्म जिया जाता है वेद में कुरान में बाइबल में जो है वो धर्म है। अब तो धर्मपद में जो है वो भी धर्म जब तुम्हारे भीतर जागरण होता है और तुम गवाह हो जाते हो वेदों के कुरानों के बाइबलों के धम्म के जब अभी तो ऐसा होता है तुम वेद पढ़ते हो तुम कहते हो शायद ठीक हो शायद ठीक ना हो कौन जाने अभी तुम चेष्टा करके मानवी लोग बुद्ध जो कहते हैं ठीक ही कहते होंगे तो भी ये चेष्टा ही होगी श्रद्धा ना होगी भीतर कहीं संदेह खड़ा ही रहेगा लेकिन फिर एक ऐसी घड़ी आती तुम्हारे ही ध्यान की तुम्हारे ही मौन की कि तुम भी इसी सत्य के दर्शन को उपलब्ध होते हो जिसको बुद्ध उपलब्ध हुए महावीर उपलब्ध हुए वेदों के ऋषि उपलब्ध हुए मोहम्मद ने पाया क्राइस्ट ने पाया तुम्हारी आंखें भी उसी परम सत्य को देखती तुम आ गए गौरी शंकर के करीब अब ये कोई सुनी सुनाई बात ना रही यह कोई हवा में उठी बात ना रही अब ये तुम्हारा अपना अंतर तुम्हारा अनुभव हुआ ये शीतलता तुमने पाई ये आनंद तुमने भोगा ये नाच तुम्हारे जीवन में उठा ये सुगंध घेर गई अब तुम यह कह सकते हो कि वेद सही है इसलिए नहीं कि वेद सही होने चाहिए बल्कि इसलिए कि मेरा अनुभव कहता है अब तुम कह सकते हो कि बुद्ध ठीक है इसलिए नहीं कि बुद्ध गलत नहीं हो सकते बल्कि इसलिए कि अब मेरा बुद्धत्व कहता है कि उनके ठीक होने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं मैं गवाह उत्तम धर्म का अर्थ है जिस दिन तुम गवाह बन जाओ और वैसा जीवन ही जीवन है बुद्ध कहते एक क्षण भी उत्तम धर्म का जीवन जी लिया अर्थात अपने अनुभव का अपनी ज्योतिर्मयता का तो सौ वर्ष जीने से बेहतर है आज इतना